श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 123, 22 अक्टूबर अठारह सौ पचासी तथा संन्यास आश्रम श्री रामकृष्ण तथा गृहस्थ आश्रम आज आश्विन की शुक्ला चतुर्दशी है सप्तमी अष्टमी और नवमी ये तीन दिन श्री जगन्माता की पूजा और उत्सव में कटे हैं दशमी को विजया थी उस समय पारस्परिक मिलने जुलने का जो शुभ सहयोग था वह भी हो चुका श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कलकत्ते के श्याम पकुर नामक स्थान में रहते हैं शरीर में कठिन व्याधि है गले में कैंसर हो गया है जब वे बलराम के घर पर थे तब कविराज गंगा प्रसाद देखने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा था यह रोग साध्य है या असाध्य इसका कोई उत्तर कविराज ने नहीं दिया चुप हो रहे थे अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टरों ने भी रोग के असाध्य होने का इशारा किया था इस समय डॉक्टर सरकार चिकित्सा कर रहे हैं आज बृहस्पतिवार है 22 अक्टूबर अठारह शाम पुकर के एक दुमजले मकान में श्री रामकृष्ण का पलंग बिछाया गया है उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं डॉक्टर सरकार से ईशान चंद्र चंद्रमुखोपाध्याय और भक्तगण सामने तथा चारों ओर बैठे हुए हैं ईशान बड़े दानी है पेंशन लेकर भी दान किया करते हैं ऋण करके दान करते हैं और सदा ईश्वर की चिंता में रहते हैं पीड़ा का हाल सुनकर वे देखने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर सरकार चिकित्सा के लिए आते हैं तो छह सात घंटे तक रहते हैं श्री रामकृष्ण पर उनकी बड़ी श्रद्धा है और भक्तों को तो वे अपने आत्मियों की तरह मानते हैं शाम के सात बजे का समय है बाहर चांदनी छुटकी हुई है पूर्णांग निशाना चारों ओर वृष्टि कर रहे हैं भीतर दीपक का प्रकाश है कमरे में बहुत से आदमी बैठे हुए हैं बहुत से लोग श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए हैं सबके सब एक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं उनकी बातें सुनने के लिए लोगों की इच्छा प्रबल हो रही है उनके कार्य देखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं ईशान को देख श्री राम कृष्ण कह रहे हैं जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति करके संसार का काम करता है वह धन्य है वह वीर है जैसे किसी के सिर पर दो मन का बोझा रखा हुआ हो और एक बरात जा रही हो इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है फिर भी वह खड़े होकर बरात को देखता है इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता जैसे पाकाल मछली रहती तो का, का कीच के भीतर है परंतु देह में कीच छू नहीं जाता पनडुब्बे पानी में डुबकियां लगाया करती है परंतु एक ही बार परों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है एक वर्ष के लिए हो या छः महीने के लिए अथवा तीन महीने के लिए या महीने ही भर के लिए उसी एकांत में ईश्वर की चिंता करनी चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिन्हें मैं अपना कहता हूँ वो दो दिन के लिए है भगवान ही मेरे अपने हैं वही मेरे सर्वस्व है हाय किस तरह मैं उन्हें पाऊँ भक्ति लाभ के पश्चात संसार में रहा जा सकता है जैसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर उसका दूध हाथ में नहीं चिपकता संसार पानी की तरह है और मनुष्य का मन जैसे दूध पानी में अगर दूध रखना चाहते हो तो दूध और पानी एक हो जाएगा इसलिए निर्जन स्थान में दही जमाना चाहिए दही जमाकर मक्खन निकालना चाहिए मक्खन निकालकर अगर पानी में रखो तो फिर वह पानी में नहीं मिलता निर्लिप्त होकर तैरता रहता है ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था महाराज हमारा वह है जो रार्स जर्सी जनक का था हम लोग उनकी तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे मैंने कहा निर्लिप्त भाव से संसार करना बड़ा कठिन है मुँह से कहने से ही जनक राजा नहीं हो सकते राजर्षि जनक ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके वर्षों तपस्या की थी तुम्हें सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं करना होगा परंतु साधना करनी चाहिए निर्जन में वास करना चाहिए निर्जन में ज्ञान और भक्ति प्राप्त करके फिर संसार कर सकते हो दही एकांत में जमाया जाता है हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता जनक निर्दप्त थे इसलिए उनका एक नाम विदेह भी था अर्थात देह में बुद्धि नहीं रहती थी संसार में रहकर भी जीवन मुक्त होकर घूमते थे परंतु देह बुद्धि का नाश होना बहुत ही दूर की बात है बड़ी साधना चाहिए जनक बड़े वीर थे वे दो तलवारें चलाते थे एक ज्ञान की दूसरी कर्म की